श्री गर्ग संहिता द्वारका खंड नवा नवाध्याय द्वारकापुरी के पृथ्वी पर आने का कारण राजा आनंद की तपस्या और उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बहुलासु बोले ने तीनों लोकों में विख्यात द्वारिकापुरी धन्य है जहाँ साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं आपके मुख से सुना है कि द्वारिकापुरी साक्षात श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है प्रभो ब्रह्मन किस काल में वह पुरी यहाँ आई और यह मुझे बताइए श्री नारद जी ने कहा राजन तुम्हें साधु है तुमने बहुत अच्छा किया जो द्वारिका के यहाँ आगमन का कारण पूछा जिसे सुनकर लोक घाती की भी शुद्ध हो जाता है मनु के पुत्र सरयाती नामक एक राजा हुए जो चक्रवर्ती सम्राट थे उन्होंने दस हजार वर्षों तक इस भूतल पर धर्मपूर्वक राज्य किया उनके तीन पुत्र हुए जो समस्त धर्मज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ थे उनके नाम थे उत्तान बर् अनथ और भूरसेण राजा थरिया ने उत्तान बर् को पूर्व दिशा भूरसेण को दक्षिण दिशा और अनर्थ को सारी पश्चिम दिशा का राज्य दिया फिर वे पुत्रों से बोले यह सारी पृथ्वी मेरी है मैंने धर्मपूर्वक इसका पालन किया है तथा बलिष्ठ होकर बलपूर्वक इसका अर्जन किया है अतः तुम लोग इसका पालन करो पिता की यह बात सुनकर मझलि पुत्र ज्ञानी अनंत ने मानो हँसते हुए यह ज्ञान में वचन कहा अनंत बोले राजन यह सारी पृथ्वी आपकी नहीं है ना आपने कभी इसका पालन किया है और ना आपके बल से इसका अर्जन हुआ है राजन बलिष्ठ तो भगवान श्री कृष्ण ही है अतः यह पृथ्वी श्री कृष्ण देव की ही है उन्होंने इसका पालन किया और उन्ही के तेज से संपूर्ण वसुंधरा का अर्जन हुआ है भगवान श्रीहरि के समान बलिष्ठ दूसरा कोई नहीं है वे ही भगवान अपने द्वारा प्रकट किए गए इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं वे ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं और वे ही भगवान कलना करने वालों के स्वामी काल हैं जो संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके सब आश्रय है वह विश्वसंज्ञक अधि साक्षात परिपूर्णतम श्रीहरि ही है जिनके भय से हवा चलती है जिनके भय से सूर्य तपते हैं जिनके भय से पर्जन्य देव वर्षा करते हैं और जिनके भय से मृत्यु घूमती रहती है राजन उन साक्षात परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण का संपूर्ण हृदय से अहंकार शून्य होकर भजन कीजिए नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर राजा सरियाती ज्ञान को प्राप्त होकर भी पुत्र के बाग बाणों से आहत हो रो से फड़कते हुए अधरों द्वारा अपने मध्यम पुत्र आनर्द से बोले सरियाती ने कहा ओ खोटी बुद्धि वाले बालक दूर हट जाओ गुरु की भांति उपदेश कैसे कर रहे हो जहां तक मेरा राज्य है वहां तक की भूमि पर तुम निवास मत करो तुमने जिन सर्व सहायक श्री कृष्ण की आराधना की है वे भगवान भी क्या तुम्हारे लिए कोई नई पृथ्वी दे देंगे नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर उनके योग कहने पर दूसरों को मान देने वाले आनर्त ने राजा से कहा जहां तक पृथ्वी पर आपका राज्य है वहां तक मेरा निवास नहीं होगा पिता राजा सरियाती द्वारा निकाले गए आनर्त उनसे विदा ले समुद्र के तट पर चले गए और समुद्र की वेला में पहुँच कर वर्षों तक तपस्या करते रहे आनंद की प्रेम लक्ष्मा भक्ति से प्रसन्न हो भगवान श्रीहरि ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और वर मांगने के लिए कहा आनंद दोनों हाथ जोड़कर शीघ्रता पूर्वक उठे और रोमांचयुक्त प्रेम से विवल हो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में प्रणाम किया आनंद बोले सबके हृदय में वास करने वाले आप वासदेव को नमस्कार है आकर्षण शक्ति के अधिष्ठात्र देवता आप संकर्षण को नमस्कार है कामावतार प्रद्युम्न और ब्रह्मावतार अनिरुद्ध को भी नमस्कार है भगवान आप साधु संतों के प्रतिपालक हैं आपको बारंबार नमस्कार है देव मेरे पिता ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया है अतः मैं आपके शरण में आया हूं मुझे दूसरी कोई भूमि दीजिए जहां मेरा निवास हो सके ध्रुव भी उनके कृपा प्रसाद से सर्वोत्तम पद को प्राप्त हुए का क्लेश दूर करने वाले उन ऊन भगवान्का मेरा नमस्कार है आनर्द उच नमस्ते वादेवाय नम संकर्षण चुम निरुद्धा सात्वताम पत नम ध्रवीय प्रसाद नज सर्वोत्तम पदम तस्म नको भगवते प्रणतक्लेश श्री नारद जी कहते राजन आनर्त को आनत एवं दीन जानकर कर दीन वस्त्र भगवान ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में श्री मुख से कहा श्री भगवान बोले नरेश्वर इस लोक में दूसरी कोई पृथ्वी तो है नहीं फिर मैं क्या करूं परम तब तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं अतः अपनी बात सत्य करने के लिए तुम्हें अपने दिव्य लोग वैकुंठध धाम का सौयोजन लम्बा चौड़ा भूमंडल ला कर देता हूँ वह अत्यंत निर्मल तथा शुभद है श्री नारद जी कहते हैं विदय राजकर भक्त से भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ से योजन विशाल भूखंड उखाड़ मंगाया और भयंकर शब्द करने वाले समुद्र में सुदर्शन चक्र की नींव बनाकर उसी के ऊपर उस भूखंड को स्थापित किया राजा आनर्त ने एक लाख वर्षों तक पुत्र पौत्र से संपन्न हो वहां राज्य किया उस राज्य में वैकुंठ का वैभव भरा हुआ था आनंद के पिता सरिया ने जब यह समाचार सुना तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ आनंद के प्रसाद से ही आनर्थ नामक देश प्रकट हुआ आनंद के रेवत नाम का पुत्र हुआ पर्वकाल में श्री शैल नामक पर्वत का एक पुत्र था आनंद ने उसे अपने हाथों से उखाड़ कर देश में स्थापित किया रेवत के द्वारा लाए जाने से उन्हीं के नाम पर वह पर्वत रेवतक नाम से विख्यात हुआ राजा रेवत कुशस्थली पुरी का निर्माण कराके वहां वहाँ दीर्घकाल तक राज्य करने के पश्चात अपनी कन्या रेवती को साथ ले ब्रह्मलोक में गए यह सब कथा मेरे द्वारा बलदेव विवाह के प्रसंग में कही जा चुकी है इसी कारण पुण्य में द्वारिकापुरी को देवताओं ने मोक्ष का द्वार माना है